इस जंगल पर अपनी पकड़ होने की वजह से बास्टर्ड बैंडिट्स के लिए गोल्डन रूट तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था अब तक उन्होंने एक मजबूत और हेवीली गार्डेड फोर्ट देख लिया था जो अचानक ही जंगल के बीच उभर आया था चारों तरफ वॉच टावर्स और एक moat भी था जो किसी भी घुसपैठ से किले को बचा रखता था किले को हम नहीं छुएंगे एक बैंडिट ने कहा जिसके पीछे 40 से ज्यादा लोग मार्च कर रहे थे यह बंदा था क्रैप Ek bada officer thas bastard bandits ka. Wanoh ke baad second in command. Krab ka asli naam kishi ko yad nahi hai. Lekin uska nik name uski scissors ki obsesion ki wajah se hai. Drono hatho me chako nahi balki scissors. Log mazak banaate uska. Agar uski cultivation six star level ki nahi hooti to. Blasika nene khud usse ye mission dya hai. Kiyonki rebond pere kooi ek strong yodha chahiye tha attack karne me nipun टारगेट क्लियर था गोल्डन रोड को उड़ा देना ऐसा लग रहा था कि उनका गुड लक भी उनके साथ था रात का समय था और आसपास कोई पेट्रोल नहीं दिख रहा था वो छुपके से चल रहे थे सीमेंट गैरिंग ट्रक्स और टेंट्स की ओर बढ़े जा रहे थे स्काउट क्या दिख रहा है काइची मास्टर ने पूछा स्काउट ने अपना फोर स्टार स्पेल एक्टिवेट किया और उसकी आंखों के सामने मैजिक सर्कल्स बन गए और वो दूर का व्यू ज़ूम करके देखने लगा सिर्फ 20 लोग हैं बॉस कोई हथियार नहीं सिर्फ टूल्स हैं लगता है ये सिविलियंस है क्रैब ने एक हल्की स्माइल दी लग रहा था ब्लाज़िका को इस बार गुड न्यूज़ मिल सकती है जैसे ही चांद बादलों के पीछे छुप जाएगा हम हमला करेंगे ठीक है उसने ऑर्डर दिया तभी एक बैंडिट थोड़ा नर्वस होकर आया बॉस बॉस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है इतना सुनापन कहीं कोई, कोई ट्रैक तो नहीं है क्रैब ने उसकी बात इग्नोर कर दी किले के अंदर छुपे होंगे सब हम तो बस गोल्डन रोड पे स्ट्राइक करेंगे गोल्डन रोड के आसपास गार्ड नहीं है कोई हाइड आउट नहीं वैसे भी अंधेरे में तो हम ही किंग हैं क्रैब की बात से साफ था कि उसका डिसीजन फाइनल था और अब कोई कुछ नहीं बोल सकता है और जैसे ही चांद छुप गया 40 बैंडिट्स ने शांत कदमों के साथ टेंट्स की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया उनका मूवमेंट बिल्कुल शांत था फॉरेस्ट का हर रास्ता उन्हें याद था रीबॉन्ड के वर्कर्स अपने टेंट्स के अंदर पार्टी कर रहे थे म्यूजिक बीयर और हंसी मजाक में बिजी तभी 3 2 1 गो क्रैब ने कैंची से टेंट का फैब्रिक काट दिया और अंदर घुस गया बाकी बैंडेड्स भी पीछे-पीछे घुस पीछे आए चाकू लेकर रीबॉन्ड वर्कर्स एकदम शॉक वो जैसे ही बाहर निकले देखा कि ऑलरेडी वो चारों ओर से घेर चुके हैं जनता मत करो हम मारेंगे नहीं क्रैब ने बोला अपने कैंची चलाते हुए बस कंक्रीट का रेसिपी दे दो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे ये लोग मोस्टली इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और मेजरिशियंस थे स्काउट की रिपोर्ट सही थी किसी के पास भी वेपन नहीं था लेकिन इन सब में एक आदमी अलग था कोंग चीफ इंजीनियर ऑफ रीबॉर्न कंपनी और अब कॉंग ने सिचुएशन का कंट्रोल ले लिया था सीधा क्रैब के सामने खड़ा हो गया हम ऐसा नहीं करेंगे वो फार्मूला रिबाउंड कंपनी का प्रोप्रेटरी या सीक्रेट है हम रेसिपी नहीं दे सकते लेकिन अगर सीमेंट चाहिए तो दे देंगे कॉंग ने आराम से लेकिन पूरे बुलंद आवाज में कहा क्रैब ने गुस्से से सर हिला दिया सीमेंट से काम नहीं चलेगा हमें चाहिए पैसा कमाने का असली फार्मूला अपना खुद का कंक्रीट बनाएंगे और गोल्ड और गोल्ड के ढेर लगा देंगे ताकि बास्टर्ड बैंडेड ग्रुप से छुटकारा मिलेगा मुझे कॉंग ने उसकी बात सीधी मना कर दी मुझे मंजूर नहीं क्रैब ने सार्केस्टिकली बोला अगर मैं जबरदस्ती करूं तो तू क्या करेगा हां कोई तेरी प्रोटेक्शन के लिए यहां है भी गलत सोच रहे हो कॉंग ने कॉन्फिडेंटली कहा हम खुद ही अपनी रक्षा कर सकते हैं कॉंग की बात सुनकर क्रैब हंसी में फट पड़ा इनजवल और ड्रम की ताल से तुम सब तो बड़े मजा किया हो बैंडिट्स भी हस पड़े उनको लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर से लड़ना मतलब टाइम बरबाद करना तुम सब हमसे लड़ोगे ये मजदूर अब हमसे लड़ेंगे सुन रहे हो सब क्रैब ने फिर से मजा उड़ाया कॉंग ने सिर्फ सर हिला दिया और बोला हां जिंदगी में पहली बार वाला हूं लेकिन तुझे हरा सकता हूं क्रैब का ईगो हर्ट हो गया और उसने हंसना बंद गुस्से में बोला मर्डर और सबको रिबॉन्डियन ने अपने टूल्स उठा लिए शवल रूलर पेंसिल लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया हर एक टूल ब्राइटर ग्लो करने लगा इतना इंटेंस लाइट था कि बिना चांद की रात में भी रोशनी रोशनी फैल गई यह क्या ये टूल्स तो एक्सपेंसिव और पावरफुल लग रहे हैं क्रैब हैरान हो उठा छीन लो सभी टूल्स को बैंडिट्स उनकी तरफ दौड़े लालच और गुस्से के साथ कॉंग ने जोर से जमीन पे पैर मारा क्लियर पाथ जमीन के अंदर से एक पावरफुल क्रैक सीधा बैंडिट्स की तरफ गया रास्ते में आने वाले छोटे पेड़ और पत्थर हवा में उड़ने लगे बैंडिट्स ने अपने स्पेलस एक्टिवेट कर दिए उनके चाकू ग्लोइंग मैजिक सर्कल से कवर हो गए एक बैंडेड ने तो अपना चाकू स्विंग किया और एक बड़ा सा पत्थर प्रोजेक्टाइल के रूप में भेज दिया यह सिंपल स्पेल क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा उसने सोचा लेकिन जैसे ही पत्थर क्रैक्स से टकराया वो धूल बन गया और उस बैंडिट का शरीर 20 मीटर हवा में दूर उड़ा गया बाकी इंजीनियर्स भी सिमिलर अर्थ स्पेलस का यूज कर रहे थे और हर एक बैंडिट को हवा में फेंक रहे थे यह कैसे हो सकता है क्रैब चिल्ला उठा सिंपल लुकिंग टूल्स लेकिन मिथरल आर्टिफैक्ट्स होने की वजह से उनमें असली मैजिकल पावर छुपी थी आह कोई बात नहीं नंबर एडवांटेज तो हमारे पास है उन्हें घेर लो क्रैब ने ऑर्डर दिया सच तो यह था कि बैंडेड्स का कमबैक एक्सपीरियंस ज्यादा था और धीरे-धीरे वो रिबॉर्नियम्स पे हावी होने लगे तुम लोगों को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा क्रैब ने चिल्लाया कॉंग ने पीछे देखा एक अलग ही टीम रेडी थी म्यूजिशियंस 10 लोग जो ना इंजीनियर्स थे ना बिल्डर्स बल्कि ड्रमर्स गिटारिस्ट और फ्लूटिस्ट और अब उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठाए एक मस्ती भरा ट्यून बजाना शुरू किया जो जंगल के हर कोने में गूंज उठा म्यूजिशियंस ने जैसे ही अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने शुरू किए पूरा जंगल बीट और वाइब्रेशन से गूंज उठा बैंडिट्स ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए उन्हें लगा कि शायद ये लोग किले के गार्ड्स को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी करो रीइंफोर्समेंट आ गई तो काम तमाम बैंडिट्स और भी तेजी से इंजीनियर्स की तरफ बढ़ने लगे भागने लगे लेकिन अब क्रैब खुद बैटलफील्ड में उतर गया उसके कैंची से ब्लू लाइट निकली और वाटर माना से बनी क्रैब लाइक -like पिंचर्स हवा में घूमने लगी जैसे बड़ा सा पंजा हो उसका टारगेट था कॉंग वो पूरी रफ्तार से कॉंग की तरफ दौड़ा जैसे वो सिविलियंस का लीडर समझ रहा था पंजा और बड़े होते गया पंजा और भी बड़ा होता गया माना सर्कल से और भी ज्यादा वाटर मैनिफेस्ट हो रहा था कंजरस बोल रश क्रैब ने फाइव स्टार स्पेल एक्टिवेट किया और एक बड़ा सा क्रैब क्लॉ कॉंग को बीच से चीर देने वाला था कॉंग का हार्ड हैट रेड ग्लो करने लगा मिथरल आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया हाँ हाँ हा। तुम्हारे खिलौने से मुझे कुछ नहीं होगा क्रैब हंस पड़ा उसे लगता था कि इंजीनियर्स का मैजिक बस टाइम पास है उसके लिए एक फाइव स्टार स्पेल काफी था पंजे ने कॉंग को पिंच करना स्टार्ट किया लेकिन कॉंग ने हाथ उठाया एक मैजिक सर्कल समन किया और माना को जमीन के अंदर भेज दिया जमीन से एक मैसिव अर्थन वॉल बन गई पिंचर मैनूवर क्रैब ने पंजे से वॉल को क्रश करने की कोशिश की क्या यह दीवार टूट क्यों नहीं रही इसको क्या क्या बनाया है ये इसने उसकी क्लॉज जो मेटल तक काट सकती थी एक मिट्टी की दीवार से हार गई और उसके आसपास का सीन तो और भी शॉकिंग था बाकी बैंडिट्स भी इंजीनियर्स और वर्कर्स से सिंपल अर्थ स्पेलस के आगे पीछे गिर जा रहे थे थ्री येलो हॉबमैनकीज ने यूज किया माइक्रोवेवियर एक गर्म हवा की लहर बैंडिट्स की तरफ आई ओह, इतनी गरम। आ, मैं नहीं लड़ सकता। मैं जा रहा हूं। चार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने यूज किया कंक्रीट मिक्सर। एक बड़ा पानी का गोला बनाया और बैंडिट्स को अंदर ट्रैप कर दिया। यह तो वॉशिंग मशीन जैसा है भाई। बैंडिट्स अपने फोर स्टार चाकू के स्पेल से निकलने की कोशिश कर रहे थे पर फेल हो गए। बैंडिट्स शॉक में थे। ये लोग तो सिविलियन दिखते हैं। इतनी ताकत कहां से आ गई? क्रैब का दिमाग घूम गया। कैसे तुम लोग इतने ताकतवर कैसे हो उसने फिर से कॉंग की अर्थन वॉल को तोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर से फेल हो गया तभी उसके कान में एक रिदम बजने लगा उसने देखा वो म्यूजिशियंस अभी भी अपना लाइव कॉन्सर्ट दे रहे थे क्रैब फाइनली समझ गया ओ इनकी म्यूजिक से मानो फ्लो बूस्ट हो रहा है हर म्यूजिकल बीट के साथ रिबॉर्नियंस की मैजिक एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी यह कोई सिंपल ट्यून नहीं था यह बैटलफील्ड एंथम था क्रैब के लिए सबसे बड़ा शॉक यह था कि म्यूजिशियंस के इंस्ट्रूमेंट्स भी पिरिस्मेटिक ग्लो कर रहे थे बिल्कुल वही मिस्टिकल पावर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के टूल से आ रही थी ये लोग म्यूजिक से लोगों को वन स्टार रेल्म बूस्ट करते रहे क्रैब ने जब सब समझ लिया वो अंदर तक हिल गया उसे अब समझ आ गया कि रीबॉर्न कंपनी किसी कंस्ट्रक्शन या सीमेंट फैक्ट्री से ज्यादा कुछ थी यह तो एक छुपा हुआ पावर हाउस था अभी के अभी खत्म करो सबको पूरा जोर लगाओ क्रैब ने कमांड दी बैंडिट्स अब समझ गए थे कि इन सिविलियंस को अंडरस्टिमेट करना उनका सबसे बड़ा मिस्टेक था वो अब पूरी ताकत के साथ चार्ज कर गए फुल ऑन क्लोज कॉम्बैट में जाने लगे चाको की चमक बेन्स ऑफ सिर्फ अटैक मोड ऑन क्रैब ने भी अपने वाटर पेंचर्स से कॉंग की अर्थ इन वॉल को चिप करना शुरू कर दिया हर स्निप में थोड़ा-थोड़ा वॉल क्रश हो रहा था कॉंग को प्रेशर महसूस होने लग गई थी उसने साइड में देखा उसके कॉमरेड्स भी अब स्ट्रगल कर रहे थे बैंडिट्स के क्रेजी अटैक्स को रोकने के लिए भाइयों अब अपने चॉकलेट्स खा लो यह सुनकर हैरी बॉर्नियन ने अपने अपने पॉकेट से चॉकलेट पैलेट निकाली और सीधा निगल गया और बस अगले ही पल उनकी मैजिक सर्कल्स और भी ब्राइट ग्लो करने लगे अरे ये क्या हो रहा है बैंडिट्स को तुरंत फील हुआ कि रिबॉर्नियंस की मैजिक स्पेल और भी ज्यादा ताकतवर और डेंस हो गई है क्रैब शॉकड हो गया ये लोग ये लोग चीट कोड ले आए क्या और बात यहीं खत्म नहीं हुई म्यूजिशियंस तुम लोग भी चॉकलेट्स ले लो कॉंग ने पीछे से चिल्लाकर बोला म्यूजिशियंस ने ब्रीफ ब्रेक लिया और वो भी चॉकलेट पैलेट निगल गए जैसे ही उन्होंने नेक्स्ट नोट बजाया पूरी हवा में एक वाइब्रेशन घूम गई जिसे महसूस करते ही बैंडेड्स के पैर डगमगा उठे अब उन म्यूजिशियंस के बीट्स से रिबॉन्डेंस की म्यूजिक आउटपुट डायरेक्ट टू स्टार रेंस तक बूस्ट हो गई बस करो ये ये लोग तो तो देवता बन गए क्रैब की हालत खराब हो गई एक सिंपल वाटर बॉल स्पेल भी अब बैंडेड्स को हवा में उछालने लगा था कॉंग ने मौका देखा और बोला कंक्रीट प्लानिंग सीमेंट मिक्सर्स ने मैसिव ग्रे सुनामी उठाई इतना बड़ा कि स्काईलाइन तक ढक गया यह पावर थी मिथ्रिल आर्टिफैक्ट प्लस शुगर रश प्लस म्यूजिकल रेजोनेंस का कॉम्बो कॉंग ने मुश्किल से उसे कंट्रोल करते हुए पूरी सीमेंट वेव बैंडिट्स के ऊपर गिरा दी जिससे भी सीमेंट छुआ उनका लोअर बॉडी पग्ग गया जल्दी ही इंजीनियरस ने स्पेंस से उस सीमेंट को सॉलिड ब्लॉक में बदल दिया और सिर्फ एक ही बंदा बचा था क्रैब वो अपने 6 स्टार वाटर पिंसर से सीमेंट को काट के बचने की कोशिश कर रहा था बट बट कॉंग ने और रिबॉनियंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया ट्रक्स सीमेंट मिक्सर्स रोड रोलर्स सब ऑटोमेटिक ड्राइव से उसके चक्कर काटने लगे क्रैब समझ गया अब तो वो गया उसने हाथ उठा के सरेंडर कर दिया तुम लोग तुम लोग सच में सिविलियंस हो उसका शक अब भी खत्म नहीं हुआ था